सारे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज शनिवार है और शनिवार में हम लोग विशेष करियर ऑप्शन पे बातें करते हैं तो आज हमारे साथ तनेजा जी हैं जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं और खास एग्रीकल्चर में करियर कैसे हो सकता है करियर इन एग्रीकल्चर इस विषय को लेकर बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से तनेजा जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते सर कैसे हैं आप हाँ नमस्कार बहुत बढ़िया हैं सर जी जी जी, जी। और मैं चाहूंगा की आप कैसे इस फील्ड से जुड़े एग्रीकल्चर फील्ड से और भी बहुत सारे फील्ड थे लेकिन आप इसमें कैसे आए इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है ये एग्रीकल्चर yeah, uh, मैं आपको बताऊं कि मैं राइट फ्रॉम स्कूलिंग स्कूलिंग से ही मैंने uh, कृषि विषय में ही अपनी पढ़ाई प्रारंभ की है जब मैं कक्षा नाइन्थ में था तभी मैंने इस विषय को ऑफ कर लिया था अच्छा और मेरा ये कृषि में कि मेरी हमेशा से रुचि रही और पैशन रहा है और यहाँ ये कहें कि जब हम बच्चे होते हैं स्टडीज करते हैं तो बॉटनी विषय मेरा एक पसंदीदा विषय था और वही उसी विषय से मैं एग्रीकल्चर की तरफ डाइवर्ट हुआ और एग्रीकल्चर की स्कूलिंग के, के बाद में मैंने बीएससी एस एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन किया उसमें और उसके बाद में मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पंतनगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने एमएससी अपना एग्रीकल्चर में किया है हाँ। तो हैल्चर से ही है अच्छा अच्छा तनुजा जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे की अभी वर्तमान में आप कहाँ पर है क्या कहाँ पोस्टेड है थोड़ा सा बताइए एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद में तो गवर्नमेंट वैकेंसीज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में निकली तो थ्रू से मैंने एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम दिया था तो उसमें रिटर्न एग्जाम एंड उसके बाद में इंटरव्यू वो की जाए करके उससे मुझे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में कृषि अधिकारी का पद मिला था अरे वाह वे अबाउट उन्नीस में मैंने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था उन्नीस सौ से लगातार हम अलग अलग पदों पर होते रहे तो हुँ. आज मैं यहाँ पर सरौई जिले में ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद से कार्यरत हूँ जो कि डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट हेड की पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल के तो है। बहुत बढ़िया दीद्ध। दीद्ध। एक और बात आती है जब अभी जैसे कि हमारे जो यूथ है बहुत सारे यूथ एग्रीकल्चर की तरफ रुझान कम है बाकी टेक्नोलॉजी हाईटेक सेक्टर में आईटी में वगैरह ये सब चीजें जो है मोस्टली ज्यादा हो गया तो उसकी तरफ लोग ज्यादा या बच्चे भी ज्यादा जा रहे हैं मेडिकल हो आ, आ, आ। तो अभी सरकार की तरफ से क्या पहल है कि बच्चों को या यूथ को कृषि की तरफ आकर्षित करें और इसके लिए कहाँ से शुरू करें या कैसी चीजें होनी चाहिए आपको क्या लगता है आपने तो मेरा इस विषय में कहना है बच्चों बच्चों से कहना है सबसे पहले तो बच्चे बच्चे आ, अपना पसंदीदा विषय चुने पहला तो मेरा ये कहना है जो भी उस, उनको विषय पसंद है उस विषय को चुनते हुए उसमें हर एक विषय में भरपूर संभावनाएं होती है मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कोई भी कार्य करें तो अपने पसंद से करें और पसंद के बाद में पैशन से करें मन लगा के करे जहां तक एग्रीकल्चर विषय का सवाल है एग्रीकल्चर विषय पिछले विगत पांच सात सालों से मैं देख रहा हूँ कि काफी यूथ इस और भी अट्रैक्ट हो रहा है या यूं कहें हमने जब कोरोना देखा कोरोना काल में आप देखेंगे कि सारे इंडस्ट्रीज सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं विलुप्त होते रहे बंद होते रहे उनकी इंडस्ट्रीज में उतार चढ़ाव देखा गया परंतु तो एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर था जो कि यथावत बना रहा तो लोगों के दिमाग में आया कि क्यों न इस सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए और इस सेक्टर में भी आईटी को इंकॉर्पोरेट कर लिया गया है एआई को इंकॉर्पोरेट कर लिया गया है जी, जी, जी, जी। उसको इंकॉर्पोरेट करते हुए हाईटेक जो एग्रीकल्चर है वो यूथ अपना रहे हैं हम्म हम्म हम्म को मालूम पड़ गया कि ये ऐसा ये ऐसा सेक्टर है जो कि कभी डगबगाने वाला नहीं है और इस सेक्टर के बिना कुछ होने वाला भी नहीं है हम्म <गण> हम्म हम्म डी जीडीपी में यूं कहें कि करीब अठारह से बीस प्रतिशत हिस्सेदारी कृषि की रहती है या इसके एलाइट सेक्टर्स की रहती है <गण> सबसे बड़ा हिस्सेदारी सर्विस सेक्टर की है, नो डाउट इक्यावन सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी रहती है परंतु <गण> तो कृषि विषय बहुत ही वाइड विषय है अगर किसी की रुचि है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि विभाग कहे या सरकार कहे सरकार जो एग्रीकल्चर विषय की जो पढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहन दे रही है विशेष रूप से बच्चों को छात्राओं को जो हमने अपना करियर स्टार्ट किया था तो छात्राएं इस विषय में नहीं आती थी जी जी जी पर पिछले दस सालों में दस बारह साल जब छात्राएं इस विषय की तरफ बढ़ी उन्होंने अध्ययन किया उन्होंने ग्रेजुएशन किया एम एस सी की इवन पी हम्म हम्म की ये करने के बाद में हम देख रहे हैं कि पांच साल पहले तक जिन जिन बच्चियों ने इस विषय में अध्ययन किया वो सभी नौकरी प्राप्त कर दी सभी बच्चियों को इस विषय में अध्ययन करने के बाद नौकरी मिल गई सरकार की नौकरी मिल गई जी जी मेरी आंखों के सामने ही हमने देखा इसको वो सरकार का ये है कि भई छात्राओं को आगे बढ़ाएं और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जो बच्चियां एग्रीकल्चर विषय पढ़ रही हैं उनको छात्रवृति भी दी जा रही है हु, हु, आप ब्लेव नहीं करेंगे जो जो बच्चियां इलेवेंथ और ट्वेल्थ में जिन्होंने कृषि संकाय को चयन किया है उनको सरकार की तरफ से पंद्रह हजार रूपए की स्कॉलरशिप दी जा रही है अच्छा अच्छा ये स्कॉलरशिप इस थान ही बढ़ी है अब तक ये स्कॉलरशिप पांच हजार रुपये दी जाती थी इसको तीन गुना करते हुए पंद्रह हजार इस साल से किया है इसी तरह से जो किसी विषय में आगे ग्रेजुएशन करना चाहती हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती है फर्दर उनको सालाना छात्रवृत्ति पच्चीस रुपए और वो बच्चियाँ आगे जाकर भी अगर उसमें और शोध करना चाहती हैं पी करना चाहती हैं डॉक्टरेट करना चाहती हैं तो उनको ये सबसे ये छात्रवृत्ति बढ़कर चालीस हजार रुपये की गई है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो इस विषय को बच्चियाँ पढ़ेंगी तो छात्रवृत्तियाँ उनको शत प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ उनके लिए राज्य सरकार की तरफ तो से दी जा रही हैं तो ये तो प्रोत्साहन स्टेट की तरफ तो से है और मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये कृषि विषय जो हम पढ़ते हैं इसके बाद में हमारे सामने पहले ये होता था कि हम आगे करेंगे क्या इसके बाद में परंतु तो मैंने आपको आ, अपने कथन में बताया कि आजकल इसके साथ में हाईटेक हाईटेक गतिविधियाँ जुड़ गई है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है रोबोटिक टेक्नोलॉजी है और हमें एक ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर तो बेस्ड हैं जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स का तालमेल से एग्रीकल्चर की खेती की जा रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आजकल इसके अंदर आ गई है आपने हाल ही में देखा होगा ड्रोन हमारे हर सेक्टर में काम आ रहा है तो ये एग्रीकल्चर में भी हमने ड्रोन को इंकॉर्परेट किया है ड्रोन के माध्यम से ऐसे जो हमारी परिस्थितियाँ हैं या बड़े बड़े खेत हैं उसमें हमने नैनो यूरिया का छड़काव प्रारम्भ किया है अगे नैनो यूरिया नवीन टेक्नोलॉजी है उर्वरक की तो टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है एग्रीकल्चर में संभावनाएं भरपूर हैं बच्चे इसमें एकेडमिकल भी अपना करियर बना सकते हैं जो तो बच्चे खाली एकेडमिक में ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो कहें हम टीचिंग लाइन जो है वो खुली हुई है इसके लिए हर साल आप देखेंगे कि राज्य में हर जिले में कहीं ना कहीं कृषि समुदाय के कॉलेज खोलने की घोषणाएं की जाती हैं। हम्म हु, अभी लगभग राज्य में पचास से अधिक कॉलेज खुल चुके हैं मेरी ख्याल से इसको सत्तर बहत्तर तक इसको कॉलेज खोलने का लक्ष्य सरकार ने बना रखा है तो कॉलेज काफ़ी हैं बच्चे काफ़ी आ रहे हैं तो टीचर्स की भी उतनी आवश्यकता है तो एकेडमिकली इसमें कोई कमी नहीं है अच्छी संभावना है आपको मैं साथ में ये बताऊं, जब हम पढ़ते थे तो खाली एक ही एक या दो यूनिवर्सिटी हो हुआ करते थे। जो माना प्रताप एडुकेशन यूनिवर्सिटी है उदयपुर और एक बीकानेर का कॉलेज हुआ करता था जोबनर कॉलेज हुआ करता था अब यूनिवर्सिटीज़ पर तब्दील हो गई है ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हो चुकी है उदयपुर ऑलरेडी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर हो चुकी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर मंडोर में खुल चुकी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा में खुल चुकी है यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी खुल गई हैं कॉलेज भी काफ़ी खुल गए हैं तो टीचिंग में अपने आप में बहुत बड़ा करियर बच्चों के लिए खुला हुआ है और जो बच्चे इस में नहीं जाना चाहते या उनको टीचिंग कारियर पसंद नहीं है तो उसके बाद ये रिसर्च भी रिसर्च भी हमारी बहुत स्ट्रांग है कृषि में शोध की बड़ी संभावना है और शोध के बिना तो कोई भी विकास संभव नहीं है शोध के लिए भी शोध के लिए भी इसमें व्यापक संभावना है बच्चे पी करके या पोस्ट डॉक्टरेट करके अपने शोध बरकरार सकते हैं हम्म हम्म और मैं एक और विषय साथ में जोड़ना चाहता हूँ आपके बीच में कि कृषि जो कृषि हम खेती देखते हैं और खेती में जितना भी एग्रीकल्चर इम्पुट लगता है चाहे वो इम्पुट सीड के फॉर्म में हो चाहे वो इम्पुट उर्वरक के फॉर्म में हो चाहे वो कीट कीटनाशक रसायनों के इनपुट और बहुत बड़ा फैक्टर थी कृषि य यंत्रों का जो इमपुट है ये सारे इन सभी की सेल्स एंड मार्केटिंग का विषय भी खुल गया है और नए विषय इसमें एग्री बिजनेस एंड मैनेजमेंट विषय के ऊपर भी बच्चे एफ बी ए करने लग गए एमबीए के थ्रो तो भी एग्रीकल्चर क्षेत्र के सेल्स एंड मार्केटिंग में बच्चे जाते हैं वो विषय भी काफी खुला हुआ है और मैंने अभी आपको बताया कि कोरोना काल में लोगों का रुझान बढ़ा तो मैंने देखा कि कोरोना काल में इसके इस एग्रीकल्चर इस को एंड फार्म को फार्म डेवलपमेंट को लोगों ने अपनाया और एक कंसल्टेंट फॉर्म या लैंडस्केपिंग के साथ में एंड फार्म प्लानिंग एंड लैंडस्केपिंग इस क्षेत्र में भी लोगों ने अपना करियर बनाया है और संभावना व्यापक है इस तरह से कृषि विषय अब लोग लेने लगे हैं मेरा आपको ये कहना है आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बच्चों को विद्यार्थियों को किस तरफ रुझान करना चाहिए सबसे पहले तो आपने बताया कि आपका इंटरेस्ट फील्ड को जरूर चुने और उसी में आप काम करें और फिर कृषि में क्या क्या नए तकनीक का ईजाद हुआ है जिसके वजह से आ, काफी यूथ जो हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं ये आपने बताया तो आइए यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सुनते रहो मस्कराते रहो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छा विषय पर बातचीत हो रही है एग्रीकल्चर और करियर को लेकर तो निश्चित तौर पर तनेजा सर ने जो बातें बताई हैं वो बहुत ही काम के हैं और अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे आज के समय में जो यूथ है एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने में कहीं ना कहीं किसी किसी को सफलता मिल जाती है और किसी को नहीं मिलता क्या टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हमें खेती का अनुभव होना चाहिए पहले से या फिर हम लोग थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोवाइड करें या ट्रेनिंग करके भी हम लोग कर सकते हैं थोड़ा इसके बारे में बताइए जी जी हाँ, हाँ बहुत अच्छी बात है देखो एग्रीकल्चर जो विषय है कि लाइफ विषय लाइफ विषय हाँ, हाँ मैं ऐसे कहता हूँ कि एक जिंदा चीज है जो हाँ। कभी मरती रही है हमेशा एक दिल में भी उत्सुकता देती है और हरा भरा जैसे हम देखते हैं ना जहाँ हम हरा भरा देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है हुँ, हुँ, उसका सीधा संबंध एक, एक एग्रीकल्चर से है और एग्रीकल्चर को इसलिए मैं हमेशा हमेशा लाइव कहता हूँ ये लाइव विषय है इसे कभी इसमें बोर नहीं होता आदमी हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करने की सोचता है छोटा सा दिल लगाते हैं तो वो कैसे पटपता है और कैसे बड़ा होता है और उसमें कैसे फल लगते हैं और कितने मन में खुशी होती है कि हमने जीज लगाया था पौधा बना उसका फल बना और फल हमने खाया काफी स्वादिष्ट लगा तो इसको मैं अपने आप में एक बहुत ही सुंदर तरीके से देखता हूं और ये कहता हूं कि ये हमेशा लाइफ में कभी भी बोरियत नहीं होती इंसान अच्छा अब दूसरी बात है कि अब हम हम इस अगर हमने इस क्षेत्र में पढ़ाई नहीं करी है यह हमने बहुत ही आ, गहन अध्ययन नहीं किया है तो हम इस विषय में कैसे सफल हो सकते हैं देखिए क्या है कि आ, सरकार के डिपार्टमेंट हैं जैसे कि हमारा फिसरी डिपार्टमेंट है कृषि विभाग है कृषि विभाग का कार्य क्या है कि भाई जो भी नवीन टेक्नोलॉजीज हैं खेती की जितने भी नए नए तकनीकियां हैं उसको किसानों तक पहुँचाए और उन्हें एजुकेट करें किसान जो अपनी परम्परागत तरीके से कर रहा है उसमें बदलाव लाने के लिए हम उनको समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं उनके हम ऑन फार्म ट्रेनिंग करते हैं और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग करते हैं तो वहां हम उनको डायरेक्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सुना सिखाते हैं ये जो ट्रेनिंग्स है जैसे कि अभी फार्म ट्रेनिंग की बात आप कर रहे थे सर तो ये कोई थी. भी कर सकता है हाँ कोई भी कोई भी किसान जो खेती से जुड़ा हुआ है वो आदमी वो हमारे हमारे क्या है की ग्राउंड लेवल में पंचायत स्तर पे पंचा, हर दो हर दो पंचायत तीन पंचायतों पर हमारे आ, फील्ड कार्मिक जिसे हम कृषि पर्यवेक्षक कहते हैं वो कृषि पर्यवेक्षक पद स्थापित हैं ये सभी ट्रेनिंग हम उनके माध्यम से करते हैं तो जो आ, किसान इन दो तीन पंचायत, पंचायतों में ग्राउंड लेवल पर कृषि पर्यवेक्षक के संपर्क में है वो तो डेफिनेटली वो हमारा वहाँ किसान सेवा केंद्र है उस किसान सेवा केंद्र में ये सुविधा है कि किसान आकर बैठे चर्चा करें और ट्रेनिंग प्राप्त करें हुँ, हुँ, तो वो सुविधा वहां पर हर किसान को नेशनल को उपलब्ध है अच्छा। और इसके साथ साथ ही जिलों में जैसे हमारे सिरोई जिले में भी कृषि विज्ञान केंद्र है कृषि विज्ञान केंद्र यूनिवर्सिटीज के संस्थान है हमारा जो सिरोई में कृषि विज्ञान केंद्र है वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी मंडो जोधपुर से एफोलेटेड है तो यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट भी वहाँ पदस्थापित हैं और उस सेंटर पे भी उस सेंटर के सेंटर पे बुलाकर भी किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है और वो साइंटिस्ट भी जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं हम उनको एज ए गेस्ट लेक्चर और एज एक्सपर्ट उनको इन्वाइट करते हैं वो सीधा किसानों और सीधा रूबरू होते हैं और तकनीकी का हस्तांतरण करते हैं यह सुविधा उपलब्ध है ऑलरेडी जी, जी जी इसके इसके इसके, इसके अलावा मैं आपको आपके माध्यम से ही जो आज का युग सोशल मीडिया का युग है जी जी डिपार्टमेंट ने ही सोशल प्लेटफॉर्म पे राज किसान सुविधा ऐप के नाम से एक ऐप विकसित किया है अच्छा उस पर हम उसपे हम कृषि ज्ञान धारा का एक सीरीज चलाते हैं वो सीरीज प्रत्येक के दसवार को बजे हम चलाते हैं तो किसान भाई जितनी भी विभाग की योजना है वहाँ पे हम चर्चा करते हैं तो उस पे भी जुड़कर उस पे भी जुड़कर किसान साथी अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं सीख सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि सुविधा ऐप से काफी कुछ इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और इन चीजों को जो है बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग आसानी से जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं और जो अलग अलग आप छोटे छोटे जो ट्रेनिंग्स हैं कृषि विज्ञान के तरफ से आ, सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये सारी चीजें जो है कहीं कही ना कहीं बच्चों को विद्यार्थियों को और किसानों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करेगा और यहीं से जो है आपने जैसे शुरुआत में ही कहा कि ये प्रैक्टिकल लाइव ट्रेनिंग है या लाइव लाइफ जीने का तरीका है तो हमें खेती से जुड़ने के लिए थोड़ा समय जो है हमें ट्रेनिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए भी हमें इन सारी चीज़ों से जुड़ना है और वही रहना है वही सब कुछ करना है तो आसानी से हम लोग जो है कुदरत के साथ जीवन जीने से वो चीज़ें आसानी से हम कर पाएंगे अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किलें होगी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं बस हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको लाइव जो जिंदगी है कुदरत के साथ पेड़ पहाड़ों के साथ जीने का अंदाज हो तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग आ, आ, आ, फार्मिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी को जैसे यूज करना चाहते हैं वो क्या क्या चीजें हैं वो कैसे हम लोग बता सकते हैं थोड़ा सा उसको बिल्ण। एक एग्जांपल देके अगर आप बताएंगे तो वह जी नहीं बहुत अच्छी बात है देखो हम इससे ऐसे कम्पेयर कर सकते हैं कि परम्परागत खेती हाँ, और नवीन हाँ, हाँ, तकनीकी खेती जी जी हाँ, देखिए सबसे पहला विषय तो यही आता है कि परंपरागत तरीके से हम खाली पुराने कृषि यंत्रों का या कहते पेय चलित कृषि यंत्रों का उपयोग करते थे अब हमारे पास की लेबर की भी कमी है हमारे पास मैन पावर की कमी है हुँ, उस हुँ, उसमें हम हम अब मैकेनाइजेशन फॉर्म में आ गए हैं जी जी खेती किसान के पास बड़ी हो गई पर मैन पावर नहीं है तो वो ट्रैक्टर ओरिएंटेड जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं वो इम्प्लीमेंट्स हम उपयोग कर रहे हैं इवन आ, रोबोटिक इक्विपमेंट्स भी हैं उसमें खाली फीड कर दिया जाता है तो वो अपने आप ही कितने डेस्ट पे हमें फीड डालना है कितने डेस्ट पर पटा डालना है वो सारे हमारे पास यंत्र उपलब्ध हैं वो टेक्नोलॉजी का हम काम नहीं करते हुए आ, खेती में उपयोग करते हैं इसके अलावा बहुत बड़ी क्रांति जो हमारी आई है वो वो सिंचाई के इरिगेशन सिस्टम में आई है नवीन तकनीक पुरानी तकनीकों से तकनीकी से हम खाली खेतों में धोरों के माध्यम से सिंचाई किया करते थे जैसे हम फ्लड इरिगेशन कहते हैं खेत में पानी छोड़ दिया करते थे तो हमारा जिसमें कम से कम हम ये कह सकते हैं सेवेंटी परसेंट लॉसेज हमारे स्प्रेशियस वाटर का होता था पानी की शिना शिने, शिने डेफिनेटली कमी होती जा रही है ग्राउंड वाटर में हर हाँ साल नीचे जा रहा है और यूं कहें कि दोहन बहुत ज्यादा है साल भर खेती पानी जितना उपलब्ध है उतनी ही खेती में उपयोग हो रहा है अगर हम उसका इरिगेशन में जो न्यूड्रिश यूज करेंगे उसकी तकनीकी आज हमारा मौजूद है हम ड्रीप इरीगेशन सिस्टम को आ, किसानों को बताते हैं कि आप बूंद बूंद सिंचाई का उपयोग करते हुए खेती करें आपके पास सपोज करें 10 हेक्टर लैंड है और पानी आपके पास मात्र दो हेक्टर के लिए है अगर परंपरागत खेती विधि से हम सिंचाई करते हैं तो उस दो हेक्टर की जगह हम जब हम ड्रिप इरीगेशन काम में लेते हैं 10 हेक्टर में हम सिंचाई कर पाते हैं तो ड्रिप टेक्नोलॉजी इसके अलावा मिनी स्ट्रिंकलर टेक्नोलॉजी और स्प्रिंक्लर टेक्नोलॉजी आजकल तो इसके ऊपर बढ़कर हमारी फॉगिंग टेक्नोलॉजी भी आ गई है अच्छा जो अभी देश में प्रारंभ हुई, हुई हुई है पूरे खेत में ही हम फॉग कर देते हैं फॉग एंड मिस्ट टेक्नोलॉजी से आ, बहुत महीन उसके डॉक्ट्स होते हैं बहुत कम पानी में हम पूरे खेत में मिस्ट करके और ह्यूमिड एटमोस्फेर क्रिएट करते हैं और उससे हम खेती कर पाते हैं तो ये इरीगेशन टेक्नोलॉजी इरीगेशन में बहुत आ, हमारा टेक्नोलॉजिकल इंटरफ्रेंस हुआ है जिससे हम काफी आ, बड़े एरिया में कम पानी से काफी बड़े एरिया में सिंचाई कर पा रहे हैं एक दूसरा एक टेक्नोलॉजिकल आप देखेंगे कि यहाँ हस्तक्षेप हुआ है वो वो ग्रीन हाउस कल्टिवेशन में हुँ, हुँ, हुँ. या हम कहें कि पॉली हाउस कल्टिवेशन में या शेडनट हाउस कल्टिवेशन में जिसमें कि हम आ, जो हमारा मौसम है जिस मौसम में सब्जियां उगती हैं या फसल उगती है उससे हम कुछ पहले तक कुछ आ, तीस दिन पहले या कहें महीना डेढ़ महीने पहले हम फसल लेते हैं या जब वो मौसम चले जाता है उसके बाद भी हम ले पाते हैं इस टेक्नोलॉजी में तो ग्रीन हाउस कल्टिवेशन में हम छोटे से एरिया में अधिक उत्पाद उत्पादन ले पाते हैं चार हजार स्क्वायर मीटर जो कि एक एकड़ एरिया कहलाता है अगर हम चार हजार स्क्वायर मीटर में ग्रीन हाउस कल्टिवेशन में कोई चीज पैदा करते हैं सेरा पैदा करते हैं तो हम चार हजार में इतना पैदा कर लेते हैं कि हम उसको अगर उसका पांच गुना क्षेत्र में भी हम ओपन फील्ड में खेती करें तो हम उतना पैदावार नहीं ले पाते हैं हुँ, हुँ, हुँ. तो छोटे से एरिया में और ऑफ सीजन में और सीजन के ऑफ सीजन मतलब प्री सीजन और पोस्ट सीजन दोनों ही हम ऑफ सीजन चलाते हैं हमारे लिए दोनों सीजन में हम उत्पादन लेते हैं तो बाजार भाव भी जो रेगुलर सीजन है उससे हमें कहीं दस गुना अधिक मिलता है तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का समाल है जिसमें कि हम ये ऐसी खेती करके और हम अधिकाम प्राप्त कर हैं जब अधिक दाम प्राप्त करेंगे किसान भाई अधिक दाम प्राप्त करवाएंगे अपने उत्पाद का तभी वो सक्षम कराएंगे तभी उनकी रुचि खेती की ओर रहेगी ये दो दो के बाद में मैं बताता हूँ आपको कि आजकल जीन टेक्नोलॉजी है या जेने, या जेनेटिकल टेक्नोलॉजी कहते हैं हम्म हम्म हम्म जिसके साथ हम हाइब्रिड हाइब्रिड चीज गलाप करते हैं अच्छा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर पाते हैं और इवन आजकल जो हमारी खेती है उसमें सबसे बड़ा रोल सीड का होता है अगर सीड अच्छा है हाईब्रिड किस्म का है इम्प्रूव वैरायटी का सीड है तो हमें 50 टू 60 परसेंट एश्योर्ड ईड प्राप्त होती है हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं बाकी हमें मैनेजमेंट का पार्टी रह जाता है तो सीड होना अच्छा होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में सीड फैक्ट्री में बहुत शोध हुआ है बहुत टेक्नोलॉजिकल सीड टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है तो हम अच्छे किस्म के बीज किसान तक पहुँचा पा रहे हैं हाइब्रिड किस्में पहुंचा पा रहे हैं और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में जो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी है एंड सीड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी है इसके अलावा सोइल हेल्थ के ऊपर जो हम वॉक कर रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ. वो सारे टेक्नोलॉजिकल इसके इनपुट्स हैं हम सॉइल टेस्ट करते हैं सॉइल टेस्ट में सॉइल हेल्थ कार्ड किसान को देते हैं सॉइल में जिस की चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ इंकॉपरेट करने की टेक्नोलॉजी देते हैं अगर हम सपोज करियो सपोज करें हम कि अगर खेत में हमारे पास जिंक की कमी है या आयरन की कमी है या कॉपर की कमी है हम अगर वही भाग से इंकॉपरेट करते हैं तो सॉइल हेल्थ होती है हेल्थी होती है ऑर्गेनिक मैटर की कमी है तो ऑर्गेनिक मैटर इंकॉपरेट करते हैं तो सॉइल हेल्थी होती है तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ते हुए हम काम करते हैं तो खेती एक लाभ का पौधा बनकर निकलता है हुँ, हुँ, हुँ। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया टेक्नोलॉजी में जो चीजें आई हैं उसको कैसे यूज करना है वो क्या काम करता है ये आपने बताया आइए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं कि हमारे विद्यार्थी मित्र कैसे अपना चॉइस को ठीक करें और कैसे इस क्षेत्र में किस तरह से कमाई हो सकती है कितना पैकेज कर सकते हैं और प्रैक्टिकल फॉर्मिंग करके कैसे कमा सकते हैं या किन किन क्षेत्रों में नौकरी पा सकते हैं इस विषय को लेकर बात करेंगे आप सुनाए है जीम वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ रहो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 कितनी सुहानी ऐसी मीठी थोड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं तो इसको संजो कहे या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं मन चाहे साथी पाके हम सब के चेहरे देखो तो कैसे किले तकदीरों को जोड़ दे ऐसी इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और और बड़ी अच्छी बातें तनेजा जी ने बताया है और निश्चित तौर पे हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा जो है आ, करियर ऑप्शन का सेक्टर एग्रीकल्चर भी है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी साथ में जुड़ गया है अब जब टेक्नोलॉजी साथ में आ जाती है तो चीजें जो है संभव हो जाती है आप अपने करियर को अपने इनकम को जनरेट कर सकते हो इम्प्रूव कर सकते हो बढ़ा भी सकते हो तो आइए इस विषय को लेकर अब वापस तनिजा जी से मैं आपको जोड़ना चाहूँगा तो जो बच्चे फार्मिंग को सीख लेते हैं या अपना जो है कृषि विज्ञान में या फिर कहीं न कहीं से वो अगर इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो उनकी इनकम या नौकरी कैसे शुरू हो जाती है वो थोड़ा सा बताएं देखिए टेक्नोलॉजी की बात आपने छोड़ी थी तो एक टेक्नोलॉजी में एक और विषय जोड़ते हुए फिर मैं आगे बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे आजकल टेक्नोलॉजी में एक ऑटोमेशन के इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं ऑटोमेशंस विद कंप्यूटर सेंसर वो टेक्नोलॉजी से हम ये हम एक खेत के कमरे बैठ के हम ये प्लान कर सकते हैं कि हमारे उस खेत के कोने में पानी की आवश्यकता है या खाद की आवश्यकता है तो वो हम कंप्यूटर सिस्टम से उसको रिलीज कर पाते हैं सेंसर्स अच्छा। हमें बताए रहते हैं कि हमारे उस खेत के कोने में पानी कमी है या वो प्लांटेशंस लग रहे हैं तो उन उस उस के प्लांट्स में अब नदी की कमी हो चुकी है तो हम हमारे सिस्टम से उसको पानी रिलीज करते हैं थ्रू ऑटोमेशन ऑटोमेशन सिस्टम क्योंकि हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज़ ऑफ़ फर्टिगेशन सिस्टम से जुड़ा रहता है इवन फर्टिलाइजर भी उसके साथ रिलीज कर पाते हैं तो टेक्नोलॉजी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं या कंप्यूटर सेंसर्स टेक्नोलॉजीज का इनकॉर्पोरेशन तो वो सब चीजें नई नई पद्धतियां आई हैं तो हम से हमसे ट्रेट ही मैंने कई बच्चों को देखा है तो आई आई है और उनका पैशन एग्रीकल्चर है तो जब वो अपने टेक्नोलॉजी के साथ में इसमें शामिल होते हैं तो आत्मा को छूने के बराबर छू पाते हैं और किश... हाँ आसपास पर पाते हैं हम भी कई बार दंग रहते हैं बच्चों ने बैठे बैठे ही सब कुछ ये डेवलप कर दिया कमरे में बैठे बैठे अपना ये ये ये पूरे खेत में भी ड्राइंग बना लेते हैं और बैठे बैठे ही उस में कौन से नंबर वाले प्लांट को पानी की आवश्यकता है कौन से नंबर वाले प्लांट को फर्टिकेशन की आवश्यकता है वो दे देते दे हैं थ्रू ए, -ए, -ए। अच्छा तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है तो आगे जिसमें बच्चे टेक्नोक्रेट रहेंगे टेक्नोलॉजी से रूबरू रहेंगे तो उतना ही को और निखार पाएंगे कहना है। बहुत अच्छा, बात दूसरा जी। जी। दूसरा विषय विषय आपने कहा कि बच्चे इसमें करियर कैसे आगे अपना ऑफ कर हाँ, हैं। किन -किन आ, पे लग सकते हैं नौकरी हाँ नौकरी का पहला तो सब सबसे बड़ा दरवाजा तो सरकार का खुलावा है जिले में हर जिले में यह कहें कि हर पंचायत में जिले की हर पंचायत में सर्वे की बात करते हैं यहाँ पर 170 पंचायतें हैं पंचायत है और 170 पंचायतों को हैंडल करने के लिए 102 हमारे फील्ड कार्मिक हैं हुँ, हुँ. जो टेक्निकल जो सुपरवाइजर कहते हैं जी जी सरकार की मंशा है कि हर पंचायत पे कृषि का एक सुपरवाइजर पदस्थापित हो हाँ, हाँ. तो एम तो संभावना है जितने बड़ा जिला होगा उतनी ज्यादा पंचायतें होंगी उसमें ज्यादा ही हमारे कृषि के कार्मिक आपको नीचे मिलेंगे तो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं तो नए पदस्थापन प्राप्त कर रहे हैं मेरा मैं यहाँ तीन साल से हूँ और तीन साल में मैं रेगुलर देख रहा हूँ कि पूरे पद हमेशा भरे रहते हैं जो लोग कार्मिक रिटायर होते हैं तो नौ पद सरकार उसको इमिडिएट भरती है अच्छा अच्छा वो तो रेगुलर नौकरिया कृषि क्षेत्र में जो हमारी न्यूनतम क्वालिफिकेशन है क्लास इलेवें पास ऑन बच्चे कृषि प्रवेश पद प्राप्त कर पा रहे हैं जो बच्चे बी कर लिया जिन्होंने एमएससी कर लिया वो डायरेक्ट आरपीएससी के थ्रू जो कृषि अधिकारी का जो पद है वो पद भी ग्रहण कर पाते हैं हर जिले में ऐसे आठ से दस पद रहते हैं तो बच्चे भी यहाँ भी आ सकते हैं कृषि बिकी के पद से सीधा आ सकते हैं उसके आगे जाके प्रमोशंस उनके होते हैं इसके अलावा सरकार के अलावा यूनिवर्सिटीज हैं मैंने आपको बताया था एकेडमिक जिन्होंने एकेडमिकली अपने आप ऑफ साउंड किया है और आगे पी करी हैं तो वो बच्चे आ, तो अपने कॉलेज में भी लेक्चर बन सकते हैं हम्म और यूनिवर्सिटीज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर सीधा बन सकते हैं हम्म और यूनिवर्सिटीज में रिसर्च गतिविधियां हैं उसमें फेलोशिप भी ले सकते हैं उसमें रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं जो साइंटिस्ट के साथ में जो एसोसिएट रिसर्च असिस्टेंट होते हैं वो पद भी निकलते हैं तो वहां भी ज्वाइन कर पाते हैं इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि जो इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है जिसमें जितने भी इम्पोर्ट्स यूज होते हैं हम्म <गण> हम्म सीड फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और तमाम तरह की चीजें जो यूज होती हैं उस तरह के जितने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों को एग्रीकल्चर नॉलेज वाला बंदा ही चाहिए होता है तो ये बच्चे उन कंपनियों में भी जा सकते हैं उन कंपनियों के लिए भी खुला हुआ है इसके अलावा स्वयं का रोजगार वो बच्चे करना चाहते हैं या मैं कहूँ की कोई बच्चे चाहते हैं कि मैम अपना कृषि के व्यापार में जाएंगे तो व्यापार के अंदर हम सीड फर्टिलाइजर और कीटनाशक रसायनों के लाइसेंस भी इशू करते हैं अच्छा अच्छा हाँ हा, तो, तो तो बच्चे ये लाइसेंस प्राप्त करके अपनी दुकान खोल सकते हैं इन, इनको इन इंपोर्ट्स को बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है तो वो लाइसेंस जो बच्चे बी एस सी एग्रीकल्चर है वो क्वालिफाइड है लाइसेंस लेने के लिए और जो बच्चे दसवीं ग्यारहवीं पास ग्यारहवीं बारहवीं पास हैं एग्रीकल्चर विषय से वो सीट का लाइसेंस लेने के लिए पास रहे हैं आहे, आहे, आहे। और यहाँ तक कहें कि अब सपोज स्वरूप बच्चे ने एग्रीकल्चर विषय पढ़ा ही नहीं है हम्म हम्म और वो इस धंधे में जाना चाहते हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स की दुकानों में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम छोटी छोटी ट्रेनिंग कराते हैं साल साल का डिप्लोमा कोर्स भी देते हैं हम लोग तो उस डिप्लोमा कोर्स को भी जो एग्रीकल्चर विषय पढ़े हुए नहीं है परंतु इस व्यापार में जाना चाहते हैं तो एक खाल का डिप्लोमा हम उस वो देते हैं वो वो डिप्लोमा भी वीक में एक दिन क्लास का होता है से, आइडर सैटरडे और संडे आइडर सैटरडे और संडे स्पेयर करना होता है बच्चों को हुँ. और साल भर का जो पैंतालीस से अड़तालीस क्लासेस का ये विषय है डिप्लोमा का उसमें प्रैक्टिकल अच्छा। क्लासेस फ्ला, भी होती हैं और थियोरटिकल भी होती हैं तो वो भी डिप्लोमा कोर्स करके वो डिप्लोमा कोर्स भी मैनेज मैनेज हैबाद संस्था है उनके हैदराबाद की संस्था है मैनेज उनके द्वारा फ्रेम किया हुआ है तो उस उस रेनाउंड इंस्टीट्यूट है वो एग्रीकल्चर में तो बच्चे ये करके भी सीधा ही लाइसेंस प्राप्त करने के पास बन जाते हैं वो जिले में अभी इस तरह का डिप्लोमा हम 160 बच्चों को दे चुके हैं 160 बच्चों को हम ये डिप्लोमा करा चुके हैं और उसमें से कम से कम आधे से अधिक बच्चों ने लाइसेंस प्राप्त किया है और अपनी दुकानें खोली है और अपना करियर स्टार्ट किया है क्या बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और निश्चित तौर पे करियर ऑप्शन के लिए करियर को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। और जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि आपका इस फील्ड में इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को निश्चित तौर पे कर सकते हैं और एक बार एग्रीकल्चर क्षेत्र में आप डिग्री हासिल करते हैं तो सरकार के दरवाजे तो हमेशा खुला रहते ही हैं लेकिन इसके अलावा जैसे कि अभी सर ने बताया वैसे जो है शॉप लाइसनिंग का वगैरह ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं और प्लस बहुत सारे ऐसे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर भी आप काम कर सकते हैं या आजकल जैसे कि सर ने बताया कि ड्रोन वगैरह जो जिससे जो है स्प्रिंकल करने की जो टेक्नोलॉजी आई है ये सारी चीजें भी किसान तो यूज नहीं करेगा लेकिन आप अगर उनको किसानों को हेल्प करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी को किसानों के साथ जोड़ने में आप युवाओं का ही सहयोग रहेगा तो आपको भी पैसे मिलेंगे और किसान भी समृद्ध होगा और देश भी समृद्ध होगा तो ये विन विन सिचुएशन वाला है अगर कृषि वैज्ञानिक कृषि क्षेत्र में आप अगर वैज्ञानिकता को और टेक्नोलॉजी को क्लबअप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक सेक्टर बन जाएगा जहां पर हमारी युवाओं के लिए बहुत बड़ा काम है तो निश्चित तौर पर जैसे हम लोग और फील्ड को देखते हैं वैसे यहाँ पर भी पूरा ऑप्शन है बल्कि ज़्यादा ऑप्शन है मेरे ख्याल से दूसरी जगह से ज्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी और अगर ज्ञान था को किसान के साथ जोड़ते हैं तो किसान की आमदनी बढ़ेगी किसान का भी अच्छा हो जाएगा आपका भी भला होगा लेकिन इसके साथ में आप सीखेंगे भी एक आपके पास टेक्नोलॉजी है और किसान का अपना अनुभव वो तो दोनों साथ में जुड़ने के साथ दोनों भी एक दूसरे के जो है गुणों को सीख सकते हैं तो हो सकता है कि आगे चल के आप भी अपना कोई पर्सनल कुछ खेती कर सकते हैं फार्मिंग शुरू कर सकते हैं छोटे से एरिया में यहां आप एक एग्जांपल के तौर पे भी चीजें कर सकते हैं तो ये बहुत ही बना सिचुएशन के साथ नया अपॉर्चुनिटीज भी खोलने वाला सेक्टर है और मुझे लगता है कि तनिजा सर ने जो चीजें बताई है इसके बाद हम लोग आगे और भी बातें करेंगे अगले एपिसोड में किसी एक चीज को लेकर जैसे आजकल यूट्यूब वगैरह में भी आप देखते हैं कि काफी किसानों का जो है वीडियोस आते रहते हैं कि टमाटर की खेती से करोड़पति बने बांस की खेती से करोड़पति बने ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं क्या वो वीडियोस इतने पावरफुल हैं या क्या वैसे ही है ऐसे जैसा अभी मैंने हाल ही में पिछली बार एक वीडियो मेरे पास आया था कि राजस्थान में आम, की खेती हो रही है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी तो ये जो क्या है और क्या इंडिया में संभव है इस विषय को लेकर हम लोग आगे अगले हफ्ते बात करेंगे तो आज के लिए इतना तनेजा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया करियर एंड एग्रीकल्चर के बारे में तो जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें हमारे विद्यार्थी मित्रों को <laughs> तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अब अभी हम तक हमने कल्टीवेशन करें कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ा है अभी हमने एक विषय बाकी है जो पोस्ट हार्वेस्ट का है जो हमने पैदा कर लिया जो जो हमने पैदा कर लिया उसका वैल्यू एडिशन एंड उसका पोस्ट हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट विषय भी बहुत अच्छा विषय है इस व्यापक संभावनाएं है तो मैं बच्चों को लास्ट में यही कहना चाहूंगा कैसे विषय अपने आप में एक लाइव विषय है इसमें भरपूर संभावना है बच्चे अपना इसमें अच्छी एजुकेशन करके और अपना अच्छा करियर स्थापित कर सकते बिल्कुल धन्यवाद शुक्रिया जी चलिए मित्रों आज के एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए और आज का जो विषय है आपको कैसे लगा आप रेडियो पे कॉल करके चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट भी कर सकते हैं अपनी कोई सवाल हो करियर से रिलेटेड या किसी और विषय पर जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट मैसेज uh, करिए इस नंबर पर चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप एस एम एस भी कर सकते हैं तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपना करियर बहुत अच्छा बने बेहतर बनाएं अपना जीवन और देश के साथ जुड़े और आपका जीवन जब बेहतर होगा तो देश भी बेहतर बनेगा देश भी उन्नति करेगा तो इन्ही शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिस जय हिंद जय भारत ओम शांति